श्री रामकृष्ण भक्त मालिका स्वामी प्रेमानंद हाँ बाबूराम से इसके पूर्व भी एक दिन देवयोग से जोड़ा साको की हरि सभा में श्री रामकृष्ण के दर्शन पाए थे ठाकुर वहां पर श्रीमद भागवत सुनने आए थे किंतु बाबूराम तब नहीं जानते थे कि यही दक्षिणेश्वर के परमहंस देव हैं यद्यपि उन्होंने अपने बड़े भाई तुलसी से पहले ही सुन रखा था कि दक्षिणेश्वर में एक महात्मा है जिन्हें चैतन्य महाप्रभु के समान ही बारंबार भाव समाधि हुआ करती है फिर बाबूराम के दक्षिणेश्वर जाने के पूर्व ही उनके बहनोई श्री बलराम बोस श्री रामकृष्ण के चरणों में आत्मसमर्पण कर चुके थे अतः बाबूराम के परिवार में ठाकुर की बात अनजानी नहीं थी बाबू के दक्षिणेश्वर हो आने के बाद से ये तथ्य क्रमशः प्रकट होते हुए उन्हें और भी बलपूर्वक बाबू राम, राम को उनके दक्षिणेश्वर आवागमन का पता नहीं था श्री रामकृष्ण के साथ परिचय होने के बाद ही बाबू राम को इस बात का पता चला इसके बाद से दोनों का बहुत सा समय श्री रामकृष्ण के बारे में चर्चा करने में बीतने लगा और कई बार तो वे दोनों एक ही साथ दक्षिणेश्वर जाने लगे दक्षिणेश्वर में प्रथम भेंट के दिन संभवतः सौ बयासी ईस्वी के अंत में ही ठाकुर ने बाबूराम का अपने आत्मी की ही तरह स्नेहपूर्वक स्वीकार किया था बाबूराम का सुडोल सुकोमल शरीर उज्जवल घोरवर्ण तथा तो भक्त सुलभ विनयपूर्ण आचरण आदि सद्गुण देखकर उन्हें पहचानते देर न लगी कि माँ ने जिन्हें ईश्वर कोटि कहकर निर्दिष्ट किया है ये उन्हीं में से एक है बाबूराम के अंग प्रत्यंग आदि का ध्यानपूर्वक निरीक्षण करने पर उनकी यह धारणा और भी दृढ़ हो गई क्योंकि वे जानते थे कि श्रीमती राधिका के अंश से जिनका जन्म हुआ हो वे ऐसे ही सुलक्षणों से सम्पन्न होते हैं अंत में जब उन्हें ज्ञात हुआ कि ये भक्त प्रवर बलराम के निकट संबंधी हैं और श्रीमती राधा के ही अंश से जन्मी कृष्ण भावनी देवी के भाई हैं तो फिर उसके उनके आनंद की सीमा न रही बाबूराम को भी दक्षिणेश्वर में अपने बचपन का सपना साकार देखने को मिला यही तो है सपनानुरूप सागरगामनी पावन सलीला गंगा वही निर्जन पंचभटी और उससे लगी हुई बहुत, ओ, बहुत पोपुत साधन कितना मलोरम कैसा निस्तब्ध और यही तो पर ब्रह्म में डूबे लोकातीत लोका श्री राम कृष्ण देव प्रथम परिचय के तीन चार दिन बाद ही ठाकुर के भक्त रामदयाल चक्रवर्ती के साथ बाबूराम की बाग बाजार में भेंट हुई उन्होंने बाबूराम को बताया कि ठाकुर ने उन्हें याद किया है देव मानव के अपार्थिव प्रेम से अनभिज्ञ बाबूराम ने विस्मय पूर्वक प्रश्न किया मुझे बुलाया है क्यों इस प्रश्न का उत्तर उन्हें उस समय तो नहीं मिला पर बाद में दक्षिणेश्वर जाकर नरेंद्र के लिए ठाकुर की व्याकूलता देखने पर उन्हें थोड़ा आभास हुआ कि अलौकिक प्रेम क्या है उस दिन शनिवार था विद्यालय की छुट्टी होने पर बाबूराम राखाव के साथ दक्षिणेश्वर जाने के लिए हाट खोल की नाव पर सवार हुए भक्त रामदयाल बाबू भी इसी उद्देश्य से उसी समय वहाँ आए और उनके दल में सम्मिलित हो गए रास्ते में राखाल ने बाबू राम से पूछा रात को दक्षिणेश्वर में रहोगे क्या तब भी दक्षिणेश्वर के बारे में अस्पष्ट धारणा होने के कारण बाबू राम ने प्रति किया क्या वहाँ पर रहने की जगह होती है राखाल सब जानते हुए भी संभवतः थोड़ा प्रयास करते हुए बोले संभव है हो जाए फिर प्रश्न उठा रात के भोजन का क्या होगा राखाल ने उत्तर दिया जैसा भी हो हो जाएगा वे लोग इधर दक्षिणेश्वर पहुंच रहे थे और उधर भगवान भास्कर पश्चिम क्षित में लालिमा बिखेरे हुए अस्ताचल को जा रहे थे संधि प्रकाश में सभी मंदिर अपूर्व रूप से शोभायमान हो रहे थे इस साक्षात्कार के बारे में आगे चलकर बाबूराम महाराज ने स्वयं कहा था ठाकुर के कमरे में पहुँच ज्ञात हुआ कि वे मंदिर में जगदम्बा के दर्शन करने गए हैं स्वामी ब्रह्मानंद हम लोगों से वहीं प्रतीक्षा करने के लिए कहकर उन्हें लाने मंदिर की ओर गए थोड़ी देर बाद देखा वे उन्हें अत्यंत सावधानी के साथ संभाल कर सीढ़ी चढ़ना होगा यहाँ उतरना होगा आदि कहते हुए ले आ रहे हैं इसके पहले ठाकुर के भाव विभोर होकर बाह्य चेतना शून्य होने की बात सुन रखी थी अतः उस समय ठाकुर को शराबी की तरह लड़खड़ाते हुए आते देखकर समझ गया कि वे भावावेश में हैं इस प्रकार कमरे में प्रवेश करने के बाद वे छोटे तख्त पर बैठ गए थोड़ी देर बाद स्वाभाविक अवस्था में आकर उन्होंने मेरा परिचय पूछा फिर मेरे मुँह हाथ पाँव आदि के लक्षण जाँचने लगे कोहनी से उंगली तक मेरे हाथ का वजन जानने के लिए उसी थोड़े देर तक अपने हाथ में लिए रहे और फिर बोले बहुत अच्छा इस प्रकार उन्होंने क्या समझा वे ही जाने तदुपरांत उन्होंने रामदयाल बाबू से नरेंद्र का कुशल क्षेम पूछा और वे अच्छे हैं सुनकर कहा वह बहुत दिनों से यहाँ नहीं आया है उसे देखने की बड़ी इच्छा हो रही है एक बार उसे आने को कहना